की है। पवन की पवन बोलो भाई हरिओम हरिओम हरिओ हम लोग हनुमान चालीसा चार के इस मासिक सत्संग में पिछले सत्र में हनुमान चालीसा की पहली चौपाई को देख रहे थे उस चौपाई में हम लोगों ने देखा कि कैसे वंदना करी जाती है कि जय हनुमान ज्ञान मागर जय खी सत्यू दो जागर बहुत ही गंभीर सुंदर गहन चौपाई है जब भी ईश्वर की, की उपासना करी जाती है जब भी कवि देवता की उपासना करी जाती है तो सदैव उनके महान ज्ञान शक्ति सामर्थ्य ईश्वर रूपता का सबसे पहले स्मरण करके उनको नमन करना चाहिए यहां हम लोगों ने देखा कि शहरी चौपाई में हनुमान जी को ज्ञान का धाम देखा गया था गुणों का धाम देखा गया था वो कपीश है केवल बांगलों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है लेकिन हम लोगों ने पुष्प में देखा कि कवि होता है मन और जो मन के स्वामी मन के स्वामी आपके ही हृदय में विद्यमान अंतर यानी ईश्वर होते हैं तो जो ईश्वर है ऐसे हनुमान जी ही तो वन हो जाते हैं उन्होंने कैसे अपना जीवन पूरा राम जी के लिए समर्पित कर दिया था वो तो तो कोई अपनी स्वतंत्र अस्मिता कोई राज्य द्वेष, कोई अपना नाम का मैं और मेरा नाम का तो कुछ और उनके नाम पे मेरे तो केवल राम है और मैं वो भी आज की दूसरी चौपाई में दिखाया जा रहा है दूसरी चौपाई में हमको उनका परिचय प्रारंभ मिलता है रामदूत अतुलित बल भाम जली पुत्र पवन सुखाना यही चौपाई हम लोगों को हनुमान जी की वास्तविकता का परिचय देती है कि हनुमान जी को जानने के लिए इन शब्दों का बहुत बड़ा आशीर्वाद और योगदान होता है हनुमान जी को जिस समय हम लोग याद करें जब रावण के सामने खड़े थे रावण भी आश्चर्यचकित था कि यह तो क्या अद्भुत बल का धाम है जो तुलसीदास जी ने यहां पे हम लोगों को वंदना करी कि अतुलित बल धामा हम तो शब्द बोल रहे हैं रावण ने तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखा था <laughs> कि कैसे हनुमान जी अतुलित बल के धाम धामे उसने तीनों लोकों पे विजय करी थी लेकिन ऐसे किसी को देखा ही नहीं था, था। इसीलिए हाथ उन्होंने प्रश्न पूछा कि भैया तुम हो कौन है? एक तो तुम ऐसे बलवान हो ऐसे पंगेबाज हो कि हमारी लंका में घुस के आ गए हो हमारा तो कचरा कर दिया जो आदमी आतंक को तो फैलाने में ही विशिष्टता समझता है जिसका जीवन दूसरे को डरा के जीने नहीं होता है उसके घर में कोई निडरता से चलता चला आ रहा है तो सब कचरा हो गया ना दुनिया भर की कोशिशें करी दुनिया भर की मेहनत करी यार तुम तो भर गजी चीज हो पहले तो तुमको पता नहीं है तुम किसके दुर्ग में घुसते चले जा रहे हो रावण का दुर्ग है ये शायद तुमको पता नहीं है यही तो आश्चर्य है कि तुमको पता कैसे नहीं यार तीनों लोगों में हमने आतंक बसा रखा है तो भी तुम बच गए और तो आराम से बुद्धिता से हमारे पास चले जा तो तुम हो कौन उसको दो प्रश्न मूल रूप से थे तुम हमको नहीं जानते हम कौन है और दूसरा तुम कौन हो हुँ? तो यह जो प्रश्न था कि तुम कौन हो उस प्रसंग में हनुमान जी के श्रीमुख से ही यह परिचय हम लोगों को सुनने को प्राप्त होता है कि हे रावण जिस परमात्मा की कृपा से तुमने तीनों लोकों को जीता है अगर तुम भी पैदा हुए हो किसी ने तुमको ऐसी असीम शक्ति का आशीर्वाद भी दिया हुआ है बहुत ही महान तपस्वी था बहुत ही विद्वान भी था अब कई बार रावण विद्वान था तो ये विद्वानों को भी जरा चिंता होने लगती यार विद्वान कहना तो बड़ा गड़बड़ कहीं विद्वान रावण जैसा ना हो हम लोग को तो रावण से बड़ी शिक्षा मिलती है रावण विद्वान था तपस्वी था महादेव जी का भगत भी था लेकिन कई बार आदमी ज्ञान प्राप्त करता है तपस्या भी करता है भजन भी करता है लेकिन उन सब चीजों से अहम का विसर्जन नहीं होता है अहम की वृद्धि होती जाती है। ये बात जो समझ जाता है उसको रावण की जीवन से शिक्षा मिल जाती है। लेकिन सब भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान का भजन करते हैं एक चीज को अपने दिल में ध्यान रखना चाहिए भगवान करे आपको और भगवान की भक्ति प्राप्त हो साधना करें भजन करें लेकिन मुड़ मुड़ के थोड़ा सा देखना चाहिए अपने जीवन में हम हनुमान जी के रस्ते पर जा रहे हैं जो इन्होंने भी भजन करा तपस्या करी ज्ञान प्राप्त करा या हम रावण के रस्ते पर जा रहे वो भी भजन करता है वो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो भी तपस्या करता है महादेव देवी के दर्शन भी करता है उनसे आशीर्वाद भी लेता है रावण ने तो भगवान से आशीर्वाद ये लिया था कि प्रभु हमको यहां पर कोई देवता न मार सके कोई यक्ष न मार सके कोई किन्नर न मार सके उसने अनेक नेक शक्तिशाली लोगों को लिस्ट में रखा कि ये कोई हमको मार ना सके लिस्ट में दो चीजें मिसिंग थी मनुष्य और वानर इनको छोड़ के कोई हमको नहीं मार सकेगा उसको तो देगा ये लोग क्या होंगे मनुष्य का मारेगा हमको और वानर क्या मारेगा ठीक है हर तीर्थ यात्रा में वानर लोक सबों को नाकों से न चलवाते हैं तन करते हैं आशीर्वाद भी लेते हैं कई बार हनुमान जी के रूप से आके दर्शन भी दे जाते हैं लेकिन इनसे कोई डरने का प्रश्न नहीं है तो नर और वानर के अलावा उसने भगवान से आशीर्वाद भी मांगा भगवान ने बोला ठीक है दिया बेटा और जब भगवान जिस समय किसी को लाते हैं तो लाने के उपरांत जुगाड़ भी कर लेते हैं नरसिंह अवतार में भी यही हम लोगों ने देखा उसने बोला हम ना अंदर मरे ना बाहर मरे ना ऊपर मरे ना नीचे मरे ना आका से मरे ना पाताल में मरे भगवान ने बोला ठीक है बेटा देरी पे मारू मैं तुम न मनुष्य मारे न जानवर मारे तो बोले नरसिंह मारेगा तुमको आगर तो भगवान से चालाकी नहीं करनी चाहिए भगवान की भक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए रावण ने इसी प्रकार से मारा भगवान ये बोलते हैं ठीक है बेटा नर और वानर मिलकर ही मारेंगे तुमको यहां हम लोगों को वो नरसिंह अवतार की पूरी प्रसंग याद आता है कि जिस समय रावण में दुनिया भर का आशीर्वाद मांग लिया जो चीज आपने सोचा कि कमजोर है वो भी उसके जीवन के अंत का कारण बनती है बहुत तपस्थित तो लेकिन जब आदमी भजन करे जब ज्ञान प्राप्त करे जब सत्संग करे व्रत करे जप करे अनुष्ठान करे और अगर ये सब करने के समय आप मुड़के ये देख रहे हैं कि अब हम स्पेशल होते जा रहे हैं विशिष्ट होते जा रहे अगर भजन के बाद आप अपने अंदर एक विशिष्ट अभिमान से युक्त तो हो रहे हैं तो यह भजन जो है आशीर्वाद नहीं देता है उसी को बोलते हैं रावण पथ रावण ने यही गलती कर दी और हमको जीवन में रावण से यही शिक्षा लेनी योग्य होती है और दूसरी तरफ से जो तो विभिष्वर है हनुमान जी है जो विभिषण और हनुमान जी की पूरी लीला का जहां पे वर्णन होता है वही तो सुंदर कांड हो जाती है ऐसे महान भक्त हैं एक तरफ से रावण की भी पूरी लीला होती है और जहां पर लोगों की चर्चा हो जाती है वो तो भक्त लोग नियमित पाठ करके आशीर्वाद दे लेते हैं ऐसी सुंदर गाथा हो जाती है वो। अंदर विलक्षणता क्या है वो जब भगवान का भजन करते हैं चिंतन करते हैं ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो हल्के होते चले जाते हैं अभिमान का विसर्जन होता चला जाता है हमारे ऊपर से बोझ कम होता जाता है हम निश्चिंत तो होते जाते हैं भगवान के तो ऊपर भरोसा होता जाता है अगर आप अनेकों प्रकार के भजन से तपस्या से निश्चिंत तो हो विशिष्ट नहीं देखो ये छोटी सी बात है लेकिन इतना जिसने ध्यान रखा उसकी गाड़ी जो है भजन के राजपथ पर लग जाती है बाकी रावण का जनपथ होता है एक जनपथ है एक राजपथ जब आपके ऊपर है, है जनपद पे चलो सामान्य पथ पे चलो कि राजपथ पे चलो राजपथ पे, पे ये देखा जाता है कितने अमन में होते जा रहे हो कितने जो है वह आशीर्वाद से युक्त होते जा रहे हो कितना ज्यादा शरणागति और समर्पण होता चला जा रहा है रावण यही सुनी रहा ना और अनेकानेक प्रसंग हमको सब रामायण में भागवत में और अनेक नेक जगह हमको लोगों यह पता लगता है जहां अभिमान आया मां पतन चालू होता है नारद जी का प्रसंग इसमें तो सबसे विशिष्ट है बेचारे बहुत महान भक्त और एक जगह जो अभिमान आया नारद जी को तो उस समय को याद करके कंपित हो जाते हैं उनके यहाँ कभी कोई ऐसा नहीं करना ऐसी जगह भगवान मारते हैं यहां पानी नहीं है उनको ऐसा भयंकर जो है दुष्परिणाम होता है कहा उन्होंने ये समझ लिया कि देखो मैंने ऐसे समाधि लगाई कि हम तो शिव जी से भी ज्यादा स्पेशल हो गए कामदेव आए उनको हिलाने के लिए ना उनके अंदर क्रोध आया ना कामना हुई महादेव जी को जिस समय कामदेव में आकर समाधि भंग करने की कोशिश करी थी उनके अंदर क्रोध तो आया ही खाना कामना तो नहीं आई लेकिन गुस्सा तो आ गई थी तुम्हारी जो है वह तो ये मजाल, ये तुम्हारा दुस्साहस बस भूत कर दिया था उसको नारद जी ने सोचा कि देखो भाई नारद जी तुम तो बड़े स्पेशल हो गए तुम्हारे अंदर तो कोई काम भी नहीं आया कोई क्रोध भी नहीं आया तुम तो शिव जी से भी ज्यादा सीनियर हो गए और स्पेशल हो गए और जब अभिमान आता है तो आदमी कहीं ना कहीं बताना चाहता है प्रदर्शन करना चाहता है जब भी आदमी अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करता है वो केवल अभिमान का प्रदर्शन होता है तो वो जो है वो उठे अपनी वीणा वीणा उठाई और महादेव जी के पास गए और उनको पूरा प्रसंग बताया महाराज जी ऐसा हुआ फिर कामदेव आए और महाराज जी न गुस्सा आया ना काम न आई आज समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे भगवान बोलते हैं हाँ बेटा बहुत अच्छी बात समझ रहा हूं कामदेव ने तुम्हारे अंदर कामना तो नहीं उत्पन्न करी लेकिन तुम्हारा पसंद जरूर कर दिया कामदेव तुमसे ज्यादा स्मार्ट निकले तुम समझ लेते थे कामना नहीं है अरे उसका ऐसा बीज डाल के गए संसार में तुम मरोगे अब महादेव जी ने बोला महाराज जी आपको देव ऋषि कह रहे आप क्या नहीं कर सकते लेकिन एक निवेदन है भगवान विष्णु से मत बनाना बोलते तो तो जल रहे हैं देखो है? क्यों नहीं बताएं मन ही मन सोचा और सीधे उठे वहां से और भगवान के धाम में पहुंचे महाराज जी भगवान आपकी कृपा हो गई और वो मुझे गुस्सा भी नहीं है भगवान विष्णु जो उनके इष्ट देवता है उन्होंने सोचा है हमारा भगत है ये तो फंस गया अभिमान ही हो गया ये और एक बार अभिमान हो गया तो उसके जीवन में सब प्रकार के विनाश चालू हो जाएंगे अब हमको तो इसे बचाना चाहिए हमारे चरणों में समर्पित है हमारे भगत है हमारे नाम लेता है हमारी पूजा करता है हमारे प्रति शरणागत होता है भगवान ने क्या पूरी लीला रची यह जगह है मतलब काम नहीं आता है क्रोध नहीं आता है ऐसा कामना उत्पन्न करवाई ऐसा क्रोध उत्पन्न करवाया कि वो भी कान पकड़ते भगवान ये क्या हो गया था चुनते हाँ मेरे को बेटा ऐसे ही होता है तुम्हारे अंदर कोई इरादों में दोष नहीं था लेकिन ये अभिमान का दुष्परिणाम था जहाँ अभिमान होता है वहां समस्या हो जाती है। रावण बहुत ही महान आदमी था लेकिन ज्ञान से भी अभिमानी हो रहा था भजन से अभिमानी हो रहा था तपस्या से अभिमानी हो रहा था अभिमान से तो ये वहां पर आलम था कि भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया कि बड़े बलवान हो जाओ उन्होंने बोला पता नहीं है कि नहीं कैलाश को उठा के देखो जरा कैलाश पर्वत को उठा के हिलाने लगा नालायक ना? किसी में भगवान हुए कि नहीं हुए जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनका ही जो आसन डोलने लगा है देखने है हो गए कि नहीं हो गए ऐसा बूढ़ा तो जो व्यक्ति ऐसा सदैव अपने अहम की विशिष्टता को ही महानता देखता है भगवान से आशीर्वाद भी लो यही भगवान हम ज्यादा स्पेशल हो जाए तो भगवान हम आपके चरणों में समर्पित हो जाए ये जो आशीर्वाद लेता है वो ही जो है राजपथ पे चलता है न कि रावण जैसे जनपद के ऊपर जनपद सामान्य रहोगे संसारी रहोगे यहां पे प्रतित तो होगे दुखी होगे हल्के होने में ही ज्यादा बुद्धिमत्ता होती और सबसे बड़ा बोझा विमान का होता है अनुमान क्या होता है कैसे कम करा जाता है भक्ति की तो सेवा की महिमा यही होती है कि आप हनुमान किनारे करते जाते हैं तो वो रावण जिस समय देख रहा था वो बोला कि किसके कृपा से तुमको ये सब मिल गया तो उन्होंने याद दिलाया कि महाराज जी जिसकी कृपा से आपको ये सब मिला है हम उसके दूध राम दूत अतुलित बहुत सुंदर ये वाक्य है ये बहुत मदनीय है इसके ऊपर खूब चिंतन करा के बल्कि आपके जीवन का यह लक्ष्य बन जाए कि हम भी अपनी बाकी सब अस्मिताएं भूल के हम भी ये कहने के हकदार हो जाए कि आप कौन है भैया भगवान के सिवा राम दूत है यही हमारा परिचय है जो व्यक्ति अपने आप में अस्मिता अपना परिचय भगवान के सेवक की तरीके से भगवान के दास की तरीके से भगवान के दुख की तरीके से लेता है उसी व्यक्ति में सत्संग करा है वही व्यक्ति विवेकी है उसी को भक्ति का राज पता लग गया है उसी के अंदर भजन से जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी भजन से जीवन में जब एक परिवर्तन प्रारंभ होता है वो अस्मिता के परिवर्तन से ही होता है अस्मिता का परिवर्तन हो जाए अगर आपका अभी भी स्मरण है कि मैंने वो करा मैंने वो करा मैंने वो करा तो भैया क्षमा करो ना अभी आशीर्वाद मिलाने तुमको याद अभी तुम मरे ही अभी छोटा सा जो प्राणी है अभिमानी है उसका तो विसर्जन ही नहीं, नहीं हुआ भागवत में भी नौदा भक्ति में अंततः यह कहा जाता है आत्मविसर्जनन जिस समय जीव का विसर्जन हो जाता है उसी को जो है भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। तो तब आपको भक्ति का रस पता लगता है सवेरे सवेरे उठो कोई व्यक्ति जो अज्ञानी है वो अपनी चिंता करा करता है और जो व्यक्ति राम जी का दूत है उसको काहे की चिंता करना राम रामदूत जो है ना बड़ा बुद्धिमान आदमी होता है उसने अपने जीवन का ठेका राम जी को दे रखा है राम जी जानो मोरा जीवन तो आपके सेवक है अब आप जो भी करना कर लेना दिल से करना सच्चाई से कहना पूरे विश्वास से कहना और अगर आपने मन के अंदर यह निश्चय कर लिया है कि आपका जीवन का कार्य राम जी ही करेंगे राम जी करेंगे बेड़ा पार राम जी दस्यम बेड़ा पार करेंगे ये मन में सच्चाई से निश्चय है तो आप केवल तो दूत मात्र हैं, उनके केवल सेवक मात्र हैं। एक बार भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा उनको देखा बल्कि और देखा कि उनके हाथ की देखो क्या बांसुरी कितनी बढ़िया है क्या गीत बजाते हैं तो उन्होंने बोला कि बांसुरी से बात करते हैं बांसुरी तुम बड़ी भाग्यवान हो भाई कैसे सदैव भगवान कृष्ण के साथ में रहती हो कैसे भगवान तुमको जो है अपने अधरों से लगाते हैं कैसे तुम्हारे माध्यम से पूरा जीव के निश्चित करते हैं कैसे भक्तों के अंदर भाव विभोर आनंद का संचार कर देते हैं तुम ऐसी निमित्त बनी हुई हो कि क्या पुण्य करे थे तुमने कौन सा भाग्य था कि भगवान ने तुमको चुन लिया है और ऐसे दुनिया में आनंद की अभिव्यक्ति करना संचार करना उसके लिए तुम्हें निमित्त बनी हो क्या राज है तुम्हारा है? तो बोलती है कोई बड़ा राज नहीं है भाई हम तो सीधी सादी बांस है नहीं। हमारे कोई विशिष्टता थोड़ी है ये तो भगवान की विशिष्टता है कि बास में से भी गीत निकाल लेते हैं ये प्रभु की महिमा है उसमें कोई हमारी विशिष्टता नहीं मतलब तो नहीं कुछ तो राज होगा अगर बताओ तो बोला हां एक बात है हमने जो साधना कही थी केवल एक ही करी थी बोले क्या साधना करी थी बताओ बोला बस बांस की यही साधना थी कि अंदर से खाली हो जाए जिस समय बांस अंदर से खाली हो जाता है तो ही भगवान का अच्छा निमित्त अद्भुत बन जाता है तुमको किसने रोका अंदर से ये अंदर से अभिमान द्वेष, विकार, काम, मोह, ये दुनिया के रगड़े अंदर उत्पन्न करो और ये समझ हमने उत्पन्न करा भगवान बोलते हैं कि देखो हमने भी बहुत सारी चीजें बनाई सूरज बनाया चंद्रमा बनाया सितारे बनाए और इतना तुमको बढ़िया मनुष्य जीवन दिया यहाँ पे लोग दिए माता पिता दिए हवा दी पानी दी अन्न दिया सब हमने बना के रख दिया जीव बोलता है भगवान ने बहुत कुछ बनाया मैं भी बहुत कुछ बनाऊंगा ईश्वर ने सृष्टि करी हम भी सृष्टि करेंगे और मैंने भी सृष्टि चालू करी क्या सृष्टि चालू करी काम बनाया क्रोध बनाया विमान बनाया ईर्षा बनाया ये कोई भी चीज भगवान ने हमको सप्लाई नहीं करी और अगर आपको डाउट हो तो किसी छोटे बच्चे के अंदर देखो क्या प्यारा लगता है कोई छोटा सा बालक होता है लोग अपने बचपन को क्यों याद करते हैं निर्विकार होता है निश्चिंत होता है कोई भी गोद में उठाकर उसको खिलाता है उसके माथे को चूमता है उसके अंदर भगवत्ता देखता है उसकी मासूमियत देखता है भगवान ने जिस समय हम लोगों को बना के दुनिया में भेजा उसमें कोई विकार नहीं था और शिक्षा संस्कार की कमी जहां होती है वहां पर केवल यही दोष आता है हमारे अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के विकार आने ये जो काम क्रोध लोभ मोह मधमाश्चर्य ये छह विकार होते हैं सब के सब विकार अभिमान के ऊपर आश्रित होते अभिमान का परिवार है अभिमान का भी काफी लंबा चौड़ा परिवार होता है और वो परिवार बढ़ते ही चला जाता है यहां पर भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों तक भी खत्म होने वाला इतना बड़ा परिवार हो जाता है और ये मत समझना थोड़ी बहुत कामना है महाराजी खत्म हो जाएगा उसका भजन चालू करूंगा बोलते हैं बेटा देख लो पहले दूसरे लोगों से शिक्षा ले लो कि किसी की कामना ऐसे खत्म नहीं होती है कामना का बुझा खत्म होता है भगवत भरोसे ये बात समझने की होती है जरा चिंतन की होती है बड़ी अच्छी तरह समझने की होती है वैसे कामना थोड़ी बहुत होती है ना महाराज जी ऐसा थोड़ी सब लोग बाबा जी बन जाए और साधु संघ बन जाए यार आप लोग के चक्कर में हूं सबको बाबा बनाते रहते हो आप महाराज जी हमारे भी सपने हैं हम घर गर्मृस्ती वाले हैं और कुछ कामना भी है कुछ इरादे भी हैं जीवन में क्या कामना होनी चाहिए उनके नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं है जरूर कामना रखो तुम्हारा जीवन आया है तुम्हारे अंदर कामना भी हो सकता है में भी हो तुम तो ये क्यों तो सोचते हो कि तुम्हारी कामना तुम्हारे का अभिमान की वृद्धि करेगी कामना हो सकता है भगवान ने तुम्हारे अंदर दी हो तुमसे कोई दुनिया में काम करवाने के लिए अगर भगवान जी के अंदर कोई प्रेरणा दी थी तो राम जी का दूत बनने के लिए विशेष काम करने के लिए ये जो तो हम लोगों के चार वर्ण होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्र चारों के अंदर एक स्वाभाविक कामना होती है जो भगवान चाहते हैं वो काम करेगी इस दुनिया रूपी नाटक मंच पर उसको रोक दिया जाता है कि बेटा तुमको हम यहां भेज रहे हैं हमारे दूस बनोगे ये काम करके आओगे ये काम करना दिल में तुमको प्रेरणा होगी इसीलिए कामना रखना दोष नहीं होता है यह समझना कि ये कामना ईश्वर की प्रेरणा है देख के देखो बड़ी भल्ले दृष्टि है ये जो भी कामना होना ये समझो ये भगवान की इच्छा है उन्होंने ये बोला है कि यह बेटा कामना पूरी करो किसी भी प्रकार की कामना हो अगर व्यक्ति अपनी अंत को कामना को भगवत प्रेरणा समझ लेता है आज रामदूत बन गए ये नहीं होता है कि रामदूत बनने के लिए आपको जो है कोई बाबा जी बनना है संतुष्पन्यास जी बनना है वो भी होते हैं ऐसे होते हैं जब समय कुंभ उम्भ होता है ना तो हमारे नागा बाबा लोग शिष्य बनाते हैं कोई भी पकड़ में आता है बोलता है हाँ बेटा खानपुम है संसार में बाबा बन जा उसको पकड़ पकड़ बाग बना लेते शिष्य बना लेते हैं उसको कोई असर नहीं बोलते महाराज जी गंगा स्नान करने आए थे होते हैं अब यही स्नान करो बेटा बताता हूं ऐसे भी होते हैं लेकिन अगर आप हनुमान जी का जीवन देखिए अगर गीता जी का उपदेश देखिए तो वहां आपको यह पता लगेगा आज भी भगवान बोलते हैं राम दूत बनने के लिए आपको सीधे सन्यासी नहीं बनना चाहिए आपको पता है अर्जुन की कहानी अर्जुन जिस समय जीवन में बहुत ही विषम परिस्थिति में था कि अपने स्वजनों को बढ़ा उठाना पड़ रहा था जिनका सवेरे सवेरे उठ के चरण स्पर्श करता था जिनसे वंदना जिनकी करता था आज उन्हीं के साथ युद्ध करना पड़ रहा है और वो भी छोटा मोटा नहीं ये तो हाथ बार की लड़ाई थी तो उसने बोला नहीं हमको ऐसा काम नहीं करना इससे अच्छा बाबा जी बन जाते हैं सन्यासी हो जाते हैं धीकर जीवन मांग जीवूंगा लेकिन यह काम नहीं करूंगा प्रेरणा हूं उसकी बावें बनने के लिए लेकिन गीता में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये बात अभी सही नहीं है तुम्हारी शरणागति की इच्छा बहुत बढ़ बढ़िया है लेकिन जल्दीबाजी से तुमको नहीं छोड़ना चाहिए तुम यहीं रहते रहते इसी दुनिया में अनेकों जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अनेकों कामना की पूर्ति की करते हुए तुम राजदूत बन सकते हो अगर आदमी को इस विद्या को सीखना है तो उसको गीता अच्छी तरह पढ़नी चाहिए अर्जुन की समझते ही नहीं थी और जहां गीता के अठारह अध्याय है अठारह अध्याय तक उपदेश हुआ अठारह अध्याय में अर्जुन बोलता है भाई मोह स्मृतिलब्धा मोहित हो गए थे कंफ्यूज हो गए थे अब बात समझ में आ गई करिष्य वचन हम तवा भगवान अब यही रह के हम आपके दूत बन के आपके निमित्त बनके हम काम करेंगे अब बात समझ में आई और गीता के ही ग्यारहवें अध्याय में जहां भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया ऐसी अद्भुत सी माया एक कृपा करी उन्होंने चारों तरफ इस माया में दुनिया में उन्होंने देखा कि यह तो भगवान का विराट रूप है रोमांचित हो गया अर्जुन और उसी प्रसंग में भगवान ने उपदेश में दिया बोलते हैं कि अर्जुन ये हमने पता क्यों दिखाया तुमको सब हम कर रहे हैं बनाई दुनिया हमारी हमने दुनिया भी बनाई है हमने तुमको भी बनाया हमने तुम्हारा शरीर भी बनाया तुम्हारी प्रकृति भी बनाई तुम्हारी परिस्थिति भी बनाई तुम्हारा परिवार भी बनाया तुम्हारी प्रेरणाएं भी बनाई तो पता तुमको क्या करना चाहिए बहुत सुंदर प्रसिद्ध वाक्य है निमित्तमात्रम मातरम भव सभ्य अध्याय में आप देखना गीता के निमित्त सब्य साक्षी बोलते हैं जो बाएं हाथ से भी काम कर सकता है हाथ से तो वो धनुष बाय चलाता था लेकिन कभी मौका पड़ जाए तो बाएं हाथ से भी चला लेता था लेफ्ट हैंडर भी था ए? उसको बोलते सव्य साक्ष जो दोनों तरफ से सक्षम है समर्थ है एक मात्र चीज अपने जीवन में प्रेरणा रखो हमारे जीवन पर मैंने सवेरे उठो प्रार्थना करो हे प्रभु आपने ये जीवन दिया है ये दिन दिया है हम आपके सेवक बन के देखें क्या आने वाला है हमको तो पता नहीं है लेकिन हम यही एक अपने अंदर प्रेरणा रखें अस्मिता रखें कि हम आपके निमित्त हैं ये दुनिया वालों अर्दुल खान के बैठो में आ रहा हूं राम जी का जूत आ रहा है रामनी का भगत आ रहा है और इसका मतलब ये नहीं, नहीं है कि आपको कोई काम नहीं करना है कोई इच्छा नहीं रखनी जो भी इच्छा रखो घर गर गृहस्थी की रखो धन दौलत की रखो अनेकों दूसरे संसार की कामना रखो आपको पता है कोई भी कामना अपने आप में दोष्मान नहीं होती दोषवान उसको अपने सुहास की पूर्ति के लिए ही बनाना यह दुष्वार होता है अगर कोई हिंसा की वृत्ति रखे तो वो भी दोषवार नहीं होता भैया हिंसा की अगर आपके अंदर प्रेरणा हो रही है और यही कार्य आप धर्म की रक्षा के लिए करो तो निर्दोष हो गई ना अनेकों लोग जो है वह किसी का जान भी लेकिन अगर आप देश की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों की जान ले रहे हो तो आपको मेडल मिलेगा भैया आपको पूरा देश राखों पर बैठाएगा तो वृत्ति हिंसा की वृत्ति नहीं समझ्या है उस वृत्ति को उस प्रेरणा को आप किस लिए क्रियान्वित कर रहे हैं उससे ही धर्म धर्म पाद्य पुण्य का निर्धारण हो इसीलिए अगर के अंदर कोई कामना है गर्भस्थी की कामना है कोई हर्जा नहीं है हो सकता है कि भगवान आपको यहाँ पे एक सदगृहस्थी की तरीके से कोई यहाँ बढ़िया जीवन का संचार हो बढ़िया संतान हो ऐसी दुनिया में संतान हो कि जहां बाद में बोल सके कि अंजनी पुत्र पवन सुनामा ये अंजली का पुत्र है हो सकता है ऐसी संतान उत्पन्न करने के लिए आपको प्रेरणा दे रहे हो अरे छोटी सोच क्यों रखते हो जिस समय आप अपने अंदर सोचो किए भगवान का कार्य हो रहा है आपके अंदर कभी अपनी चिंता नहीं आएगी चिंता सदैव इंसान को आती है जिस समय वो भगवान का स्मरण भूल जाता है ये ज्ञान नहीं मिला भूलना प्रश्न नहीं है देखो तो भूलना का मतलब ये होता है एक दिन याद था हमको तो पता ही नहीं था शुरू से इसीलिए तुम तो लोग बोलते यार तुम लोग भूल गए हो भुले भुले नहीं भोले भोले नहीं महाराज जी अज्ञानी है पता ही नहीं था कभी हमको यह बात ही नहीं किसी ने बताई थी हमको जीवन जीने का तरीका यही था कि पे तुमको अपने लिए, अपने लिए ये करना है अपने लिए ये करना है अपने लिए ये करना है और तुम ये विशिष्ट हो तुम ये विशिष्ट हो यही संस्कार मिले थे हनुमान जी की यह गाथा गीता जी का उद्देश्य समस्त शास्त्र भगवान श्री कृष्ण राम जी सब हमको बताते वेद बताते हैं कि यहां बिहाना कोई कामना भी रखना इसमें कभी दोष मत समझो एक भिन्न दृष्टिकोण है रखो जहां आपका दृष्टिकोण ये होता है कि आप राम जी के दूत हैं है? दूत को सब काम करने पड़ते हैं हनुमान जी की तो पूरी लीला देखो कहा पे तो जो है कहीं किसी को जो वो हाँ, सुरसा से निपटना है कहीं लंकिनी से निपटना है कहीं रावण से निपटना है किस किस से निपटना है कहीं भक्तों का साथ है कहीं कोई राजा के साथ है कहीं धन दौलत की व्यवस्था है मिनिस्टर की तरीके से वो कर रहे हैं राज्य का शासन चला रहे हैं सब कार्य कर रहे हैं माताजी की सेवा कर रहे हैं पिताजी की सेवा कर रहे सब कार्य कर रहे लेकिन राम जी के दूत बन के बहुत बड़ी शिक्षा है बहुत अद्भुत सा यह एक वचन है एक शब्द अगर आप अपने दिल में रखो देखो एक तो होता है कि जल्दी जल्दी पाठ कर लो, और एक होता है एक शब्द को तो पकड़ के जुगाली करके आत्मसात कर और हम लोग के ये जो यहां हनुमान चालीसा के मासिक सत्संग में हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो यही सबको एक संस्कार देने की कर रहे हैं कि वो कितने गहन चीजें हैं कितनी सुंदर है, कितने है और ध्यान देने योग्य चीजें हैं हम लोग एक चौपाई पिछले साल से चालू कर रहे हैं अभी तक एक की चौपाई में फुटी हमारी क्योंकि ये सुंदर वाक्य है कितने गहन वाक्य है पाठ का तो आनंद होता ही है लेकिन एक एक शब्द पे जुगाली का आनंद होता है हा? तो गौ माता के तरीके से हनुमान चालीसा की जुगाली करा करो देखा गाय को चारा भरा खा के बैठ जाती है फिर पान की तरह बीड़ा चबाती है जैसे पान खाने वाले पान वान खा के फिर चबाते रहते हैं हमारे साथ एक बाबा जी थे बड़ा अच्छा लगता था पान खाना आश्चर्य में मिलता नहीं था हमसे एक बार बोले चलो जरा घूम के आएंगे वॉक करके आएंगे चलो महाराज तो गए वहां पे गार्डन वार्डन में सब सर्वे करके आए थे वो तो पांच की दुकान देख के आए थे और पानी उन्होंने लिया और बाकायदा और, और किसी को बताना बताना नहीं हमको यार अच्छा लगता है यार आदत पुरानी पड़ी हुई क्या करे और गार्डन में एक जगह बेंच पड़ी हुई थी हम लोग जाके बैठे हमसे बोलते हैं देखो आज तो 10 मिनट तक हमसे बात नहीं करोगे हैं बोला वायर महाराज पकड़ के तुम लाए हो वॉक करवाने के लिए और आरोपण हम पे लगा रहे हो कि बात मत करना हमको कोई बात बात नहीं करनी मुझे नहीं, नहीं हम बस निवेदन कर रहे हैं थोड़ी देर एकांत में छोड़ देना हमने उनको देखा वो ऐसी आंख बंद करके चबा रहे थे उनको देख के मजा आ रहा था उनको पान खा के मजा आ रहा था हमको उन्हें देख के मजा आ रहा था ऐसा रस मिल रहा था पता नहीं कौन से स्वर्ग में रंग रहे हैं और पान चला रहे हैं। अब ये चीज जो है हमारे को बाहर से रस मिल रहा है बड़ा मजा आ रहा है कोई ना कोई बाहर की चीज के ऊपर आश्रित होते मजा आ रहा है भक्त जो है वो अपने मन के अंदर एक एक चौपाई की जुगाली करकर मजा लेता है। अब कोई यहाँ पे हम ने जो जो भी चौपाइया देखी है ना जय हनुमान ज्ञान मन सागर कफीष। जय कपीश कपी स्वरूप शब्द को पकड़ लो रामदूत को पकड़ लो अब कोई पूछे क्या कर रहे जुगाली जुगाली कर दी भैया इस समय हम रामदूत शब्द के ऊपर चिंतन कर रहे हैं मजा आ रहा है प्रेरणा हो रही है आनंद का संचार हो रहा है जीवन में एक लक्ष्य पता लग रहा है अरे क्या बताएं ओबामा जी तो कल राजपथ पे बैठे हैं मैं तो राजपथ पे चल रहा हूं इस समय भजन के राजपथ पे चल रहे हैं राम जी के दूत बन के जीने की प्रेरणा हो रही है एक शब्द की गहराई में जाओ बांसु का उद्योग याद रखो कि अगर आपको राम दूत बनना होता है तो अपने अंदर से खाली बना चाहिए अपनी चिंता समझ दो और जो भी आपके अंदर प्रेरणा है इच्छा है उसको सब कनेक्ट करो राम जी खत्म नहीं करना है मतलब अपना लेबल हटाना उनका लेबल हटाना धंधे की इच्छा हो रही है पैसे कमाने की इच्छा हो रही है बोलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं हम यह नहीं कह रहे हैं कि इच्छा बंद कर दो ध्यान रखना हम यह कह रहे हैं कि यही पैसे कमाने की इच्छा या तो आप इसलिए कर सकते हो कि हम करेंगे हम अमीर हो जाएंगे हमको ये होगा या आप यही इच्छा रखो इसको इस प्रकार से सोचो तो पता नहीं राम जी प्रेरणा दे रहे हैं यार। पैसे कमाने की प्रेरणा राम जी दे रहे हैं क्यों राम जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं पैसे कमाने की कौन सा काम हमसे करवाना है इतनी तीव्र प्रेरणा हो रही है रोका जा नहीं रहा है जहां तक तो दूसरी प्रेरणा होती है हमको तो दिखता है कि हम उसको किनारे कर सकते हैं लेकिन कुछ कुछ प्रेरणा होगी जो आप रोक नहीं पाएंगे जब कोई प्रेरणा आप बहुत तीव्रता से देखें आप रोक नहीं पा रहे हैं तो सबसे बढ़िया काम होता है लेबल चेंज कर अपने लिए नहीं हो रहा है दिल में जानो की भगवत प्रेरणा जो भगवत प्रेरणा होती है उसमें स्थायित्व तो होता है गहराई होती है दृढ़ता होती है भगवान की इच्छा को कहा कि दूर कर सकते हैं अगर भगवान ने सोचा कि आंधी आनी है तो आज दुनिया भर के विज्ञान और शक्ति के उपरांत कोई आदमी हो पाए क्या अमेरिका में आती है आंधी आदमी ऐसी बड़े बड़े तूफान आते हैं आश्चर्वौर है दुनिया का उनके राष्ट्रपति जी यहाँ आए हैं क्या सुरक्षा है जोरदार इतने बहुत ही शक्ति है बहुत समृद्ध है बहुत ज्ञान से लोग युक्त हैं टेक्नोलॉजी में बहुत ऊंचे हैं कोई तो शंका नहीं है लेकिन आंधी तूफान भी रोक सकते और एक और मरिया ऐसी है जितनी आंधी तूफान आती है सब महीनों का नाम रखते हैं उसमें है। इस बार ये देवी जी आ रही है एक बार देवी जी आ रही सभी देवी ऐसा तांडव लगाती हैं कि वहां पे कि कोई कुछ नहीं कर पाता है। जब भगवान की इच्छा होती है तो आप नहीं रोक सकते लेकिन हां बुद्धिमत्ता इस चीज में जरूर रोती है क्या आप उसको तो भगवान की इच्छा समझ इस चीज को ट्राई करो जब आप किसी चीज को रोक नहीं पाओ तो फिर रोकने की चिंता मत करो उसको भगवत इच्छा समझो। और जब आप इसको भगवत इच्छा समझोगे तो आपके अंदर सब दोष खत्म होने लगेंगे चमत्कार आसा होता है एक बार की कहानी है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे प्रेरणास्पद थे बल्कि रामकृष्ण परमहंस उनके पास एक बार एक व्यक्ति आया बड़ा नशेड़ी आदमी था दारू पीता था बल्कि सत्संग में बैठे बैठे ला जाता था थोड़ी देर में या तो सिगरेट मार के आता था या अब किसी किसी को आदत पड़ जाती है यानी वाली ऐसी चीज है जो एडिक्शन होता आदत पड़ जाती है हम मजबूरी से आश्चित हो जाते हैं हेल्पियस हो जाते हैं असहाय हो जाते कोई भी नशे में जब आदमी पढ़ता है तो धीमे धीमे अपने वश में नहीं रहता कुछ भी करेगा चोरी चमारी क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं उसके हाथ में रहता तो सज्जन होते थे आते थे, आते थे। वो बैठता जरूर था आता भी जरूर था हमको भी याद है एक बार बंबई में हमने जब प्रवचन चालू करे तो एक वहां को फिल्म से लाइन से कोई सज्जन जुड़े हुए थे वो आके प्रवचन में बैठते थे और वो कैसे बैठता था नालायक आदमी आज भी स्मरण आता है वो आके सामने बैठे कुर्सियां पीछे लगी थी इसी वजह से और सामने दरी लगी हुई थी सामने बैठेगा और जैसे कोई मुशायरे में है ना लेट के पैर फैला के वो करके बैठता था पूरा बैठाया था, था बस उसके कोई लोड वोड नहीं थी पीछे नहीं तो वही लेट जाता हुआ इस तरीके से बैठता था वो और अनेकों लोग उसको देख के सोचते थे यार ये क्या दुष्ट आदमी है मूर्ख आदमी है ये सत्संग की नहीं, नहीं जानता है और इस तरीके से बैठता है और आता भी जरूर था ध्यान से सुनता भी था और इस अंदाज से सुनता था कि जैसे कोई मुशायरा सुन जाए विष्णु बोलता था वाह वाह वाह क्या लोग सोचते थे, थे कि गुरु जी इसको डांटो इसको अलग करो जरा गुर खाती है इसको आज जब तक नहीं बोला समझेगा नहीं वो आदमी के अंदर कुछ हमारे प्रति पता नहीं कैसी श्रद्धा हो गई थी और हमको बाद में पता लगा श्रद्धा हुई कि हम बड़े टाइम से पहुंचते थे एक वो हमने नियम बना रखा था कि अगर सात बजे प्रवचन चालू करना है तो कुछ भी होगा आंधी तूफान सर्दी गर्मी हम सात बजे पहुंच जाते थे तो उसने एक बार ये देखा कि ये स्वामी जी आते जरा गाड़ी मिला के गाड़ी के से जो है वो हमारी पे जो लाते थे तो ठीक उतने बजे हमारी गाड़ी पहुंच जाती हो गया ऐसी श्रद्धा बन गई ऐसी भावना बन गई कि वो प्रवचन में पाएगा भी जरूर अब बाद में हमने बोला यार तुम अच्छी भक्ति है तुम्हारे अंदर अच्छी श्रद्धा है लेकिन कम से कम थोड़ा बैठने का कुर्सी पे बैठ जाओ ना भैया तो नहीं मैं मराठी ऐसे अच्छा लगता है ठीक है यार तो क्या बोल रही है अगला अच्छा ऐसा अच्छा करो तुम ऐसे तुम देखा करो सुना करो लेकिन वाहवा मत बोलो ये भजन की प्रवचन की महिमा नहीं होती है मर्यादा नहीं होती है कि तुम बीच में वाह वाह अगला वो मत करा करो तो, नहीं है राजी अच्छा लगता है तो निकल जाता है बोला यारो यार, जो करना है करो यार तुम कुछ तुम कर नहीं है तो रामकृष्ण पर आदमी आता था थोड़ी देर में जाता फिर आके बैठता था फिर जाता था। फिर भी आके बैठता तो एक बार वो उनको ठाकुर जी बोलते थे सामने बोला ठाकुर जी ने उनको बुलाया बोला क्यों मेटा कोई डायबिटीज वगैरह है ऐसा अब डायबिटीज वालों को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है मतलब तुमको शुभ रहता तो है कोई तुषार विषा की तकलीफ है बोलते नहीं महाराज जी आपकी कृपा ऐसी कुछ नहीं तो होते हैं कि उनके बार, बार बार तो तुमको जाने की जरूरत पड़ती है अगर महाराजी हम बताना नहीं चाहते थे लेकिन हम आपने पूछा है तो आप समझू बोल नहीं सकते आपके प्रति बड़ी सता लगे आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हो अजी ऐसा है ये आदत पड़ गई हमारे अंदर हम बड़े असहाय हैं बड़े बेबस हैं लेकिन पड़ गई है क्या करेंगे गलती हो गई है जो भी हो गया है, लेकिन आज फंसे हुए तो बोला कोई बात नहीं तुमने सच्चाई हमसे बताई है कि तुम्हारे अंदर नशे की आदत पड़ गई है तो अब एक काम करो इसको खत्म मत करो तो मजा जी हाँ खत्म मत बोला है कर नहीं सकते अब आपके लिए बड़ा आसान होगा गुरु लोग बोलते हैं खत्म कर दो यार खत्म कर दो आप कर पाएंगे महाराज हम नहीं कर पाएंगे काम है खत्म कर दो अरे महाराज खत्म कर दो ऐसा कोई कांटा हो निकाल के फेंक दो तो कर देते वो तो ऐसा भूत चढ़ गया है अंदर कि निकल ही नहीं रहा है तो कैसे करें तुम्हें तो बोला ऐसा चीज इसको दूर मत करो तुमको एक हम सुझाव देते दीजिए मतलब जब भी तुम नशा लियो जब भी दारू पियो जब भी सिगरेट पियो तुम ये सोचो कि ये ठाकुर के लिए ये हम अपने भगवान के लिए कर रहे हैं ये भगवान की इच्छा है महाराज जी ऐसे हम दुष्ट थोड़ी हैं, ऐसे नालायक थोड़ी हैं कि हम आपके लिए हैं। है? आप अच्छी प्रेरणा देते हैं आप महान इच्छा देते हैं आपको तो हमको भक्ति देते हैं ज्ञान देते हैं आप हमको ऐसी दुष्ट चीजें आपके लिए करें आपने बोला है महाराज तो जी हम इतने नीचे नहीं हम ये नहीं कर सकते तो नहीं हमारी इच्छा है हमारी आज्ञा है तुम्हारे मन में जो कामना जो क्रोध जो विकार जो प्रॉब्लम है तुम तो उसको दूर करके बस ये समझो कि ये ठाकुर के उनकी इच्छा है ट्राई करो सर देखो क्या होता है मतलब आप आग्रह कर रहे हैं अब आप आज्ञा दे रहे हैं तो फिर अब करना पड़ेगा हम तो बोलते हैं हां बिल्कुल करना तो अगली बार से वो जब गया बाहर तो निकाली ठाकुर के लिए कष्ट हमारे ठाकुर के लिए एक पैग वो भगवान के नाम पर अब उसको बड़ा खराब लगे भले आज कैसी दुर्दशा होगी अब हम फंस गए उन्होंने आज्ञा भी दी है कि हमारे लिए करना उनकी आज्ञा को तो भी हम किराज नहीं कर सकते वो समझ भी गए और उन्होंने क्षमा भी कर दिया कोई समस्या भी नहीं हुई ऐसा भी नहीं हुआ कि उन्होंने डाटा वाटा हो गया तुम तो नालायक आदमी दुष्ट आदमी ऊपर से देवता दिखते अंदर से दानो हो तुम कुछ नहीं बल्कि बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया और यहां तक कहा कि तुम्हारे सब दोष हमारे जो भी तुम्हारे विकार है सब हमारे है, हमारे लिए करोगा तो सादी ने करना चालू करा उसको आश्चर्य हुआ जिस समय हम लोग अपने कोई भी प्रेरणा हो आदतें हो विकार हो समस्या हो आप वो सब चीजें राम जी की इच्छा समझते राम जी ने प्रेरणा जी अब परिस्थिति हो गई कई बार आपको जीवन में परिस्थिति ऐसी मिली कि आप परिस्थिति को बदल नहीं सकते थे कोई साथ ही मिल गया कोई संग मिल गया कुछ जो भी आपकी जो है वह अज्ञान था गरीबी थी समस्या थी जो भी था हमको पता है उस समय आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं थी उस समय जो है असहाय होके हम उसी चीज में रम गए आदत पड़ गई अब आदत पड़ जाना आसान होता है आदत से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है तो वहां बोलते जो भी आपके अंदर अंतर है जो भी विकार है जो इच्छा है मन में बोझा भी मतलाओ कि तुमको सीधे खत्म करना है ये विवेक की बात है यही सत्संग का आशीर्वाद है जो भी हो सच्चाई से क्या तुम हमारे लिए कर सकते यही काम तो महाराज जी नशे आदमी आपके लिए हम क्यों नशा करें है? ये हमारे अंदर गलत आदत पड़ गई आपके लिए ये क्यों करें कुछ तो आदर रहने विजय महाराज जी बोल रहे ये इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है भगवान के लिए वो कार्य करना चालू करो इसी को बोलते हैं रामदूत बनने की प्रक्रिया का गणेश आप जो भी हो अच्छे हो या बुरे हो अच्छाई भी भगवान की वजह से अगर आपके अंदर कोई सुंदर प्रेरणाएं हैं तो ये अपने अंदर अभिमान मत रखना रावाणी के तरीके से मैं हूं मैंने ये करा हूं भी राम जी की क्रोप और अगर कोई कमियां हैं तो इस दुनिया रूपी नाटक मंच पे भगवान आपको एक विशेष रोल देना चाहते हैं भगवान जाने यार कौन सा काम हमसे करवाना है उनको लेकिन हमारे अंदर कोई प्रेरणा है जो आपके अंदर प्रेरणा है वो भगवत इच्छा समझ के को और देखो जीवन में क्या हो देखिए इच्छा बड़ी गहरी है और जब इच्छा बड़ी गहराई से हो रही है क्योंकि जड़ें गहरी हो चुकी हैं आप जब उस चीज को भगवत प्रेरणा बोलते हो तो उस गहरी चीज की भी गहराई में ईश्वर को स्थापित कर रहे हो अद्भुत सी बात है ये रहस्य बड़े कम लोग समझते हैं जो गीता को जानते हैं जो हनुमान जी के चरित्र को जानते हैं वो समझते उदाहरण बनना कोई समस्या है क्या हनुमान जी ने विभूषण को तो यही बताया था बोलते हैं भाई हम वानर ठहरे भैया उन्होंने जब बोला ना कि तो राम जी के पास जाओ शरणागर हो जाना महाराज जी हम तो असुर आदमी राक्षस योनि में पैदा हुए और यहाँ पे रा, ऐसे राजा के भाई पता नहीं राम जी स्वीकारे न स्वीकारे तो हनुमान जी ने उस समय पता है क्या बताया अरे भीषण हमको देख रहे हो है ना हैं वानर उसको वो कह के कि जो सवेरे देख ले तो शायद खाना नहीं मिले कार से भी कई जगह मान्यता है हम ऐसी योनि में पैदा हुए हैं और हमको भी जब राम जी स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी क्या बात आप तो भजन करने वाले हो आप तो सवेरे सवरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते उठते राम नाम जपने वाले हो इसीलिए कोई चिंता न करो वानर व्यक्ति भी अगर भक्त बन सकता है तो एक भक्त तो भक्त बने गई बने इसलिए आपके अंदर कैसी भी विकास इस प्रयोग करना चाहिए जो मन में प्रेरणा हो रही हो बड़ी गहरी प्रेरणा हो रही हो ये सोच के देखना कि ये सब प्रेरणा आपको भगवान दे भरवाए दूर मत करना लेबल चेंज करना अपने जीवन को ही ईश्वर की आज्ञा बना दो अपने आप को ही भगवान का निमित्त बना दो अब भक्त बनना ये थोड़ी है कि ऐसे मन में रोशन होना चाहिए कि हमको बाबा जी बनना है सन्यासी बनना है गरबा छोड़ना है केवल भजन करे ऐसा नहीं है भजन करने के लिए आपको किसी भी कर्म के क्षेत्र में अच्छे इंसान राम जी के दूत बनकर के जीना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो भक्त तो वहां पर हो हीं भरत जी राज्य का संचालन कर रहे हैं राज के भगत हैं देखो क्या यह स्थापना की नींव रखी हूं अच्छा राजा बनके कहीं अच्छा पुत्र बनके कोई श्रवण कुमार बन के। कोई केवल सेवक बन के कोई अच्छा जो है वह सैनिक बनके कोई योद्धा बनके कोई व्यापारी बनके कोई भी क्षेत्र में आप हो हमारे वेद बोलते हैं कि ये यह चातुर्वर्णम मयासम वेदों की व्यवस्था है कि भगवान ने आपको ये चार प्रकार के वर्ण बनाए चार प्रकार के काम यहां से दुनिया में लोगों से लेना है आपको जो भी प्रेरणा दी है सोचो भगवान की इच्छा है रामदूत बनो रामदूत जैसे बनते जाते हैं आपका जीवन ईश्वर इच्छा से आपकी प्रेरणा ईश्वर इच्छा से और अंततः दिन भर के कार्यकलाप करने के बाद अपने मन में बस रामदूत का यह काम होता है कि शाम को आके ये सोचना कि यह सब काम राम जी के लिए करें आपने सच्चाई से करें क्या दिल लगा के कराए क्या केवल हो दुकान हो आपकी व्यापारी आदमी हो क्या ऐसे करा है कि आपके राम जी खुश हो जाए इन परिस्थितियों में इस परिवेश में इन संसाधनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपने करा अच्छे इंसान बन के करा राम जी को क्या अच्छा लगता है रामदूत बनने के लिए थोड़ा ही जानना चाहिए रामदूत बनने के लिए केवल इतना नहीं है कि आपको सब छोड़ छाड़ के करना चाहिए अच्छा इंसान बनना राम जी यही साहित्य राम जी ने हमको इस दुनिया में भेजा है इसीलिए राम जी चाहते हैं कि आप इंसान बनो भैया अच्छे इंसान बनो और अच्छे इंसान का मतलब क्या होता है जो राम जी की परिभाषा क्या है तो वो थोड़ा सत्संग में समझ लेने की बात है बस अच्छे इंसान बन के दिन भर हम जिये देखो इसमें क्या बढ़िया काम हुआ ना हमको तो जीवन परिवर्तित करना पड़ा ना घर बार छोड़ना पड़ा ना काम धंधा छोड़ना पड़ा ना रिश्ते नाते छोड़ने पड़े और तो भी रामगुप्त बन ले बोलो सिया रामचंद्र है।, <laughs> है ना सुंदर ट्रिक राम दूत बनने के लिए कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है बस अंदर ये निश्चय है कि आप तो राम जी की उपज हो प्रेरणा हो क्या सुंदर बात है आप राम जी की प्रेरणा हो राम जी के सेवक हो राम जी की कृपा से इस दुनिया में आए आयोग यह सोच जो रखता है वो ही व्यक्ति बलवान बनता और जहां आप राम जी को भूलो और जहां हमारो कमजोर हो जाओगे डर जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ जाओ। लगने लगेगा चिंता लगने क्या होगा तेरा क्या होगा कालिया वो कालिया को डर नहीं पड़ेगा वो छोटा रहेगा असहाय रहेगा दीन रहेगा जो रहेगा जो नश्वर है जो दीन है जो असहाय है वो चिंता नहीं करेगा तो क्या करेगा यार है ना और जब राम जी के दूत बनके के आप जी रहे हो नींद बीज की प्रॉब्लम खत्म कोई आपको किसी प्रकार का नींद के लिए औषधि लेने की जरूरत नहीं पड़े ऐसे घोड़े बेच के सो गए क्योंकि राम जी ने आपके जीवन का ठेका लिया हुआ क्या परिस्थिति आती है ये आपको क्या पता आपको चिंता भी क्यों है आप तो राम जी के सेवक हो आप तो राम जी के दूत हो हनुमान जी को पता था कि क्या लंका में के मिलने वाला है राम दूत परिस्थिति से नहीं डरता है राम दूत ये बोलता है कि परिस्थिति राम जी का दूत आ रहा है तुम समझ जाओ और कोई आदमी जो कमजोर है वो परिस्थिति बदलना चाहता है और राम जी का दूत बोलता है यहां दुनिया वालों तुम समझ जाओ अब राम जी का दूत आ रहा है पूरा पासा पलट जाता है परिवर्तन आपने बाकी किसी चीज का नहीं करा केवल अपनी अंत प्रेरणा जो भी हो राम जी की इच्छा से हो बहुत सुंदर चीज है बहुत ही मननीय चीज है बड़ी गंभीर चीज है और इसी के लिए ही अतुलित बलधामा होता है और इसी को आप थोड़ा परिवर्तित करके देखो राज्य के दूत मत बनो केवल अहंकार दूत बनो अभिमान दूत बनो जीव भाव के अभिमान की ही मन में पुष्टि करो हम हम हम और खुद ही सैंपल देख लेना ना? क्या डर के जीना पड़ेगा यार कमजोर होके डब्बू बन के जियोगे थोड़े दिन बाद डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर साहब टेंशन हो रहा है डिप्रेशन हो रहा है नींद नहीं आती महाराज जी आजकल बड़ी समस्या हो रही है कुछ कृपा करो सामने अनुभव हो जाएगा और यही जीवन वैसे का वैसा जीवन अनेकनेक लोग जो सत्संगी होते हैं संपन्न हो समृद्ध हो कोई जरूरत नहीं है हमको तो राम जी ने यह बनाया राम जी की कृपा है अरे दिन भर के कान जब है ढोलर लेके ऐसे भजन गाते हैं मस्ती से लोग जो शेर शादी ईर्षा करते हैं यार ऐसा मस्ती तुमको कैसे आती है ना दुनिया भर का हम कमाने के बाद ऐसी मस्ती नहीं ले पाते तो बनना हम जो है तो भगवान की तुमको नहीं स्वीकार है तो तुम्हारा प्रॉब्लम हमने स्वीकार कर दिया अपने आप को हम जो भी हैं हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया है बल्कि धन्य है कि राम जी ने हमको बनाया है ऐसा बनाया है तो विशिष्ट कोई काम लेना होगा हमसे क्या पता रामदूत अतलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुतनामा अब इसके ऊपर आप लोग इस बार मनन करिए खूब बढ़िया जुगाली करिए और फिर अगली बार इसके हम आगे और चलेंगे कि कैसे इसके पीछे अनेकों लोगों का कृपा सत्संग होता है वो चीज का हम लोग चौपाही को पूरी अगली बात करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम